ज्योधेशमृ दे पुराणारा व्याप्त व्यादेहाय दक्षिणा नमः ओम को नम ओरमाराज ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय तृतीयापाद में कार्याधिकरण है कार्याधिकरण में कुछ विशेष विचार प्रारंभ हुआ था मोक्ष को लेकर के अनेक पक्ष हैं, जैसे यहां क्रम मुक्ति की बात आ गई थी तो उसी को लेकर के पूर्व मीमांसकों का अभिप्राय है मोक्ष के विषय में कैसे परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होता है इसके लिए उन्होंने अपने कल्पना से एक व्यवस्था बनाई कि नित्य नैमित्तिक कर्म और काम में प्रतिषिध कर्म इनमें नित्य नैमित्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से प्रत्यवाय नहीं होगा प्रत्यवाय से मुक्ति मिलेगी और काम में कर्म प्रतिषिद्ध कर्म ना करने से पुण्य पाप नहीं होगा इसी प्रकार अनुष्ठान करते रहने से जैसा विहिद अनुष्ठान करते रहेंगे तो शरीर पाद के बाद भी मोक्ष होना चाहिए ऐसा उनका पक्ष था तो इसके उत्तर में भाष्य में कहा था कि ये निश्चय करना अत्यंत असंभव है कि दुरीदों का क्षय पापों का क्षय कैसे होता है कितने होता है कितने शेष है इत्यादि निश्चय नहीं किया जा सकता और एक बार प्रारब्ध का भोग समाप्त होने पर संचित कर्म जो रहता है उसी से जन्मांतर की प्राप्ति होती है और तदशेषैण इत्यादि श्रुति ने ये बताया कि कोई भी शरीर अनुभव करने के बाद में उसके शेष से यहां तो आदि लोग में जो अनुभव करते हैं उसी के शेष की बात है उसी के शेष से फिर कपू रमणीय चरण रमणीयाप्रन कपूय चरण कपूयाम योनिमाप्य रन इत्यादि कहा उसी के अनुसार जन्म लेता ही है और ये भी कोई सुनिश्चित बात नहीं है कि नित्य नैमित्य कर्म का कोई और फल नहीं है केवल प्रत्यवाय अनुत्पत्ति मात्र फल है ये भी कोई निश्चित नहीं है क्योंकि उसी के भी फलांदर कुछ हो सकता है फलांदर उत्पत्ति प्रमाण लेकर के हम विचार कर सकते हैं क्योंकि कोई भी कर्म करता है उसी के सहचारी कुछ कर्म उत्पन्न होते हैं जैसे आम के फल के लिए वृक्ष रोपण करते हैं तो उसी से छाया और गंधा ये दोनों अपने आप ही आ जाता है इसी प्रकार धर्माचरण करने पर धर्म के साथ में अर्था जो प्रयोजन है वो भी सिद्ध हो जाता ही है इसलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक इसी में कोई निश्चय नहीं कर सकता है कि कोई काम्य प्रतिषिद्ध ऐसा कोई कर्म नहीं होगा केवल हम वही करते रहेंगे इस प्रकार कोई निश्चय नहीं कर सकते जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने कर्म करते हैं उसी में बहुत सारे कर्म जाने अनजाने में काम्य प्रतिषिद्ध हो ही जाते हैं उसके बिना रह ही नहीं सकता नित्य नैमित्य कर्मों का अनुष्ठान करने के साथ ही उसी के अनुष्ठान को पूरा करते ही करते हुए ही आप काम्य कर्म को भी प्रतिषिद्ध कर्म को भी यथा तथा करते रहेंगे इसीलिए ये कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते ऐसा भाषिकार ने कहा ऐसा किसी का हिम्मत नहीं इस प्रकार प्रतिज्ञा करें कि हम पूरे काम्य और प्रतिषिद्ध को त्याग देंगे केवल नित्य नैमित्य का अनुष्ठान करेंगे ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि सुनिपुणा नाम अभी सूक्ष्म अपराध दर्शनाथ का जो अत्यंत निपुण होते हैं उनका भी अपने जीवन में काम करते करते कुछ ना कुछ जो है गलती हो ही जाती है कभी कभी जिसको हम महत्वपुण्य समझ करके अनुष्ठान करते हैं उसका उसके अंतर्गत कुछ और पाव भी हो जाता है इसलिए ये सूक्ष्म अपराध तो सभी का प्राप्त होता है ये कहा किसी के टीका है नीचे और प्रमादो भवत्यव अनियमात नो जन्मांतरम इत्याशं क्या टीका में कहा आगे के लिए कि प्रमादो इति अनियम आप कह रहे हैं कि प्रमाद होता ही है अर्थात कुछ भी करेंगे उसमें कुछ ना कुछ अपराध हो ही हो जाता है जैसे सुनिपुणा नाम अभी सूक्ष्म अपराध दर्शनात् तो इसका अर्थ है कि प्रमाद अवश्य होता है ऐसा देखता है लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते प्रमाद होता ही है ऐसा नहीं कह सकते जो अत्यंत सावधान रहकर के कार्य करता है उससे प्रमाद नहीं होगा ऐसा प्रमाद होता ही है यह कोई नियम नहीं है ये बात कह रहे हैं और न जन्मान यदि प्रमाद नहीं होता है तो जन्मांतर प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि प्रमाद होता है पाप होता है तो उसका फल होगा अथवा कोई पुण्य होता है तो उसका फल हो जाएगा किंतु वैसा प्रमाद से ये सब होता ही है ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता अब वो जब जिस स्थिति में नहीं होता है उसके लिए तो मोक्ष हो जाएगा अब जिसको होता है ठीक है जिसको होता है उसको नहीं होता है ये मान सकते लेकिन जिसको होता है उसको तो मोक्ष हो होगा नहीं लेकिन जिसको नहीं होता है उसको हो जाएगा ऐसी शंका करने पर करते हैं आशंका ऐसे आशंका करने पर उसके उत्तर में कहते हैं भाष्य में कहा संशयित अव्यं भवति भवती तथापि निमित्ता अभाव से कहते हैं यह बात तो ठीक है कि ऐसा कोई नियम से तो नहीं कह सकता है कि अपराध होता ही है कभी कभी नहीं भी होता है अ किसी को नहीं भी हो सकता इसलिए संशयी दव्यम तो भवदिका उसमें संशय तो है कभी नहीं भी होने की संभावना है तो नहीं होने की संभावना और होने के होने के तो संभावना ज्यादा है नहीं होने की संभावना कम है जैसा भी है तो संशय तो होता है कहा होने पर क्या है तथा भी ऐसा संशय होने पर भी निमित्त अभाव से हमारा कहने का तात्पर्य है कि निमित्तों का अभाव यानी आगे जन्म नहीं होता है इसके लिए निमित्त अभाव तो दुर्ज्ञान ही है उसका उसका ज्ञान प्राप्त करना मैंने उस, ऐसे स्वीकार करना बहुत कठिन है निमित्त अभाव हो जाएगा और आगे जाके जन्म मिलेगा ये स्वीकार करना असंभव सी है इसलिए कहा दुर्ज्ञान कहा बहुत दुखे न ज्ञान वो बिल्कुल हो नहीं सकता ऐसा ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे कि नियम से अपराध होता ही है ऐसा नहीं कि कभी नहीं भी हो सकता है संशय तो रहेगा हो गया कि नहीं हो गया समशय रहेगा और संशय रहने का अर्थ है कि निमित्त अभाव को निश्चय नहीं किया जा सकता कि मोक्ष होगा ही है क्योंकि सब निमित्त समाप्त हो गया निश्चय नहीं किया जा सकता और कई बार कर्ता के ध्यान में नहीं रहता है जो कर्म कर चुका है ऐसे कई बार हो जाता है कि सब जो कुछ हमने किया सारा हमारे ध्यान में है ऐसा भी नहीं होता कभी भूल जाते हैं तो उसका फल तो आएगा इसलिए निमित्त अभाव अत्यंत दुर्ज्ञान है ये हम कहने का तात्पर्य है छुट्टी का हम कहते हैं निमित्त सद्भावे भी निश्चय अभाव जन्मांतर अनश्चितम असिधमेव सशंजा निमित्त रहने पर भी निमित्त सद्भावे भी कदाचित पाप आदि हो गया निमित्त रह गया बहुत कठिन है उसको छानबीन करना ध्यान में रखना तो इसलिए निमित्त रह गया इस स्थिति में निश्चय भावे निश्चय नहीं होता है तो निमित्त है या नहीं है ऐसा निश्चय नहीं होता इस स्थिति में शंका कर रहे हैं कि जन्मांतरम अनिश्चितम असिधम एवं कि ये जन्मांतर होता है या नहीं होता है ये अनिश्चित है और वो अनिश्चित होने पर वो ही माना जाता। जन्मा अंदर होगा ऐसा नहीं कह सकता और नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह सकता तो अनिश्चित है ये अनिश्चित को मान करके हम मानेंगे तो कहते ये बात इसलिए निमित्त अभाव दुर्ज्ञान होता दुर्ज्ञान होने का मतलब उसी के आधार पर आगे कुछ कर नहीं सकता आपके पास कर्मफल नहीं है ऐसा सोच करके अपने को मुक्त स्वीकार नहीं कर सकता हो सकता है घरों भले अगले जन्मों हो गए तो मालूम कैसी पड़ेगा जन्म होने के बाद तो मालूम नहीं पड़ेगा जन्म के पहले भी मालूम नहीं पड़ेगा तो फिर कब मालूम पड़ेगा यह स्थिति है इसीलिए कठिन है कहा आगे कहते हैं टीका में तस् दुर्ज्ञानत्व जन्मांतर अभाव तथात्वा तत्पक्ष तो असिधिरत्यर्थ यही कहने का तात्पर्य है कि ये जो निमित्त अभाव दुर्ज्ञान होने से जन्मांतर अभाव की असिद्धि आप जो बता रहे हैं वो भी असिद्ध है क्योंकि जन्मांतर अभाव नहीं भी हो सकता जन्मांतर हो भी सकता है क्योंकि ये दुर्ज्ञान है निमित्ता भाव दुर्ज्ञान है वो निमित्ता भाव के दुर्ज्ञानत्व से जन्मांतर अभाव के दुर्ज्ञानत्व हो जाएगा तो जन्मांतर अभाव नहीं है ऐसा ही सिद्ध तो ऐसा मानना पड़ेगा किमच आत्मनि कर्तृत्व आदि स्वाभाविक आरोपित अब आगे विचार करते हैं कि आत्मा में कर्तृत्व आदि स्वाभाविक है कि आरोपित है जिसको लेके कर्ता भोक्ता मान करके कर्म में आप उनको प्रयुक्त करते हैं और उस कर्मफल के अनुसार यह सब विचार किया जा रहा है वो कर्तृत्व आदि आत्मा का स्वाभाविक है कि आरोपित है यदि स्वाभाविक है तो आद्य भी तत्कार्यम तत्शक्ति स्वभाव यदि स्वाभाविक है तो वो कर्ता का कार्य होता है कर्तृत्व आदि आत्मा का कार्य होता है कर्तृत्व आदि अथवा आत्मा की शक्ति होती है कर्तृत्व आदि स्वभाव से कर्तृत्व आदि आत्मा का स्वभाव है ऐसा मानने के पक्ष में वो कर्तृत्व आदि क्या चीज है स्वभाव है तो स्वभाव में तो तत् उसके कार्य रूप से है क्योंकि शक्ति रूप से है और प्रथम उसका प्रथम लेने पर क्या होगा तत्कार्य यानी ये जो कर्तृत्व आदि है स्वाभाविक है वो आत्मा का कार्य है ऐसे करने पर तस्मिन निवृत्ते स्थित मुक्ति तो उस स्थिति में वो स्वाभाविक का कार्य आदि होने पर उसके निवृत्त होने पर मुक्ति होती है या उसके रहते हुए भी मुक्ति हो सकती है ये सारे विकल्प है क्या होने पर ये पहले कर्तृत्व आदि का विकल्प किया ये विकल्प में आद्य पक्ष जो है आदि का स्वाभाविकत्व स्वीकार किया स्वाभाविकत्व में दो विकल्प दिया कि वो कार्य है कि शक्ति है स्वभाव कहां कार्य है कि शक्ति है ये कार्य पक्ष को लेकर के कहते हैं कि यदि कार्य है तो उसी के रहने पर भी मुक्ति होती है या उसी के जाने पर मुक्ति होती है कैसे ऐसे विकल्प किया दो विकल्प प्रथम में दो विकल्प है फिर उस विकल्प के अंदर फिर विकल्प है और फिर उस विकल्प के अंदर फिर से विकल्प ऐसा है, है। नद्या पहले वाला नहीं है यह पहले वाला कौन सा है ना नद्य किसके लिए इसीलिए वो सावधान रहना पड़ेगा जब विकल्प करते हैं तो विकल्प में कौन सा कौन सा ले रहे हैं अभी वो दे, देखना पड़ेगा नहीं तो आद्य द्वितीय बोले तो क्या समझ में आएगा हाँ तो अभी जो आद्य का ये प्रथमे तन निवृत्त ये विकल्प जो अंतिम कहा उसी में जो प्रथम पक्ष है उसके निवृत्त होने पर यानी कार्य रूप जो कर्तृत्वादी है उसके निवृत्त होने पर मुक्ति होती है ये पक्ष आद्य है बोलते है आद्यहा पहले वाला पक्ष नहीं हो सकता उसके निवृत्त होने पर मुक्ति होगी ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि स्वभाव से निवर्तन तो अशक्यत्व जो स्वभाव होता है उसको निवर्तन नहीं किया जा सकता कर्तृत्व आदि यदि स्वभाव है तो उसको निवृत्त करके मुक्ति पाना संभव नहीं है स्वभाव निवृत्त नहीं होता न दीदी यहादित्या्य अब दूसरा दूसरा कौन सा होगा दिमाग घूम गया होगा तो दूसरा जो है वहां स्थितेवा मुक्ति हां तो प्रथम निवृत्त स्थितेवा मुक्ति अब वो कर्तृत्व आदि रहने पर मुक्ति होती है ऐसे पक्ष ऐसे पक्ष में न दीदी यहा व्याघात आदित व्याघात हो जाता है क्योंकि आदि भी है और मुक्ति भी है ऐसा कैसा होगा ये व्याघात है माना दोनों साथ साथ में रहता ना एक दूसरे को व्याघात करता है एक दूसरे को बाधित करता है और वो विरुद्ध खैने जैसा है कर्तृत्व तो आदि रहेंगे तो बंधन रहेगा और बंधन रहने पर मुक्ति कैसे हो सकती है कर्तृत्व तो आदि तो बंधन है उससे मुक्ति नहीं हो सकती है इसीलिए वो द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता प्रथम पक्ष भी नहीं हो सकता तो द्वितीय पक्ष को लेकर के ले भाषा में कहा नाचा इत्यादि न च अनभ्युपगम्यने ज्ञानगम्ये ब्रह्मात्मत्वे कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभावस्य आत्मन कवल्यम आकांक्षित शक्य कहते ज्ञानगम्य ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मत्व को स्वीकार न करने पर ज्ञान से प्राप्त होने वाले जो ब्रह्मात्मत्व है तत्व से आदिवाक्य के द्वारा इसको अनभ्युपगम्यने सी अनभ्युपगम्यम होने पर क्या होगा जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि स्वभाव है आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आत्मा का स्वभाव जब वर्तमान में स्वाभाविक दिखता है संसार काल में वो कैवल्य उसी का कैवल्य तो हो ही नहीं सकेगा क्योंकि वो स्वरूप है स्वरूप का तो निवारण नहीं होगा जैसा आप समझ रहे इस प्रकार निवारण ही नहीं होगा उसका वो तो रहेगा इसीलिए ब्रह्मात्मत्व को स्वीकार करने पर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अस्वाभाविक होगा अस्वाभाविक होने की स्थिति में कैवल्य प्राप्त होने की स्थिति बनेगी नहीं तो कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता कैवल्य महाकांक्षित शक्य अग्नि औष्ण्यवध स्वभाव से क्यों क्योंकि अग्नि की जैसी उष्णता है अग्नि का जो औष्ण्य है वह स्वाभाविक है उसको कोई परिहार नहीं कर सकता जो स्वाभाविक होता है उसका परिहार करने के प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि स्वभाव तो स्वभाव होगा वो परिहार करने पर वस्तु ही नहीं रहेगी इसलिए अग्नि औष्ण्यवत स्वभाव से अपरिहार्यवा स्वभाव जो है अपरिहार्य होता है परिहार्य नहीं हो पाएगा इसलिए वो रहेगा अर्थात कर्तृत्व आदि को रख करके कभी आप मोक्ष को नहीं कह सकते कर्तृत्व आदि तो त्याग पड़ेगा अब भोक्तृत्व कर्तृत्वभोक् कार्यम अनर्थो नक्ति तेना शक्ति अवस्था भी कार्यपरिहारादुपन्नो इति अब जो है दूसरे पक्ष को लेते हैं टीका में कहा द्वितीय शंगते दूसरे पक्ष को लेते हैं दूसरा पक्ष क्या है हाँ इसका मतलब आप इतने समय टीका दे के रहेगा टीका देखने के अभ्यास नहीं हुआ ऐसे ही कल में क्योंकि जाकर के कोई अभ्यास नहीं करता है कि टीका को कैसा पहचाना ये तो ये ये विकल्प कुछ नहीं है यदि आप न्याय न्याय के ग्रंथ न्याय के टीका और आगे जो ग्रंथम करने वाले इनमें से टीका देखेंगे तो उसमें तो चार पांच दस विकल्प एक साथ देता है तो पहले विकल्प पहले विकल्प का दो विकल्प और उसके लिए फिर हेतु फिर उसके बाद उसके अंदर दो जो विकल्प उसमें तीन विकल्प चार विकल्प ऐसा करते जाएंगे तो आप फिर एक प्रथम तृतीय बोलता रहेगा तो उसके बाद उसका उत्तर में आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन से विकल्प का उत्तर दे रहा है कौन चर्चा करना तो ये क्या ऐसा सीखना पड़ता है ये इसमें सब दिमाग लगाना पड़ेगा जो देखना पड़ेगा क्रम सीखना पड़ेगा यही तो सीखना है तो अब जो है वो द्वितीय पहले भी द्वितीय कहा फिर दूसरा द्वितीय हो रहा है अब दूसरा द्वितीय कहां से आया अब आप जो बोल रहे सीधे सीधे तो द्वितीय हो गया पहले ना न्याघात ये कह दिया ये पहले वाले जो मुख्य विकल्प किया उसका द्वितीय पक्ष है किमचा आत्मनि कर्तृत्व आदि स्वाभाविक आरोपितम व उसके बाद में आदि भी तत्कार्यम तत्शक्ति वहा ये पहले कार्य को लेकर के कहा था दो पक्ष अब वो शक्ति को लेकर के कह रहे हैं शक्ति को लेकर के भाषा में कह रहे हैं वो भाषा को वाक्य को लेकर के ले उन्होंने विकल्प दिया आया आपको स्पष्ट करने के लिए अब वो स्पष्ट करने के लिए जो किया ये आपको स्पष्ट हो जाता है। तो स्याद दत्थ कहते हैं दूसरा विकल्प मान स्वाभाविक कर्तृत्व आदि नहीं स्वाभाविक नहीं है फिर क्या है कर्तृत्व आदि हां ये मुख्य बात है वो पूर्व जो मानते हैं उसी के आधार पर भाष्यकार कह रहे हैं पूर्व मीमांसक कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को कैसा मानते हैं उसको लेके कह रहे तब मुक्ति होने के लिए उनको भी ब्रह्मात्मा ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती है तब वो कहते हैं यह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो है ना वो स्वभाव से आत्मना वो स्वाभाविक नहीं है फिर क्या है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कार्य अनर्थों यह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो कार्य है वह अनर्थ है न शक्ति अब वो कर्तरत्व भोक्तृत्व आदि की जो शक्ति है वो शक्ति तो अनर्थ नहीं कर्तरत्व तो, भोक्तृत्व तो आदि कार्य तो अनर्थ है क्यों कर्तरत्व तो, भोक्तृत्व तो आदि को आपको सुख दुख होता है और उसी का जो मूल रूप शक्ति है उसी से कुछ नहीं होता है आपको वो शक्ति है तो शक्ति तो रह सकती कर्तृत्व भोक्तृत्व तो आदि स्वभाव होकर के शक्ति रूप में रहेगी ऐसा रह सकता क्योंकि शक्ति को एक पदार्थ मानते हैं मीमांसा। तो तेना उससे क्या होगा कि शक्ति अवस्था ने अपी वो कर्तृत्व भोक्तृत्व के जो पूर्व रूप शक्ति रहने पर भी कार्य परिहारात कार्य नहीं रहेगा शक्ति है लेकिन कार्य नहीं है ऐसा होता है शक्ति निगित रहती है कार्य उत्पन्न नहीं होता है अब कार्य उत्पत्ति को बाधित करेंगे शक्ति तो रह जाएगी तो शक्ति अवस्थान होने पर भी कार्य परिहारत कार्य का परिहार कर दिया तब क्या होगा उपवनोमोक्टा तब भोक्त हो जाएगा क्योंकि अभी कार्य नहीं रिखता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बंधन का कारण है उसी से अनर्थ हो रहा था अब कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं है किंतु वो शक्ति मात्र रह गया है उससे कोई बाधा नहीं शक्ति है बस उसमें शक्ति रहने पर क्या हो कार्य नहीं होना चाहिए कार्य हो गया तभी तो परेशानी है शक्ति रहने पर कोई परेशानी नहीं तो बोलते हैं है। तक कहा इसी का टीका देखिए द्वितीय संगदे में सियाद इत्यादि कहा किम शक्तिरस्ती कार्य आरंभगत उदा न देखा फिर विकल्प कर रहे आ, तो अभी कहते हैं कि शक्ति का कार्यारंभकत्व है या नहीं आप बोलते हैं शक्ति रहती है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि नहीं है किंतु कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि की शक्ति रहती है तो उसमें विगल्प कर रहे ये जो शक्ति रहकर के आप सोचना चाहते हैं किम शक्ते है अस्थि कार्यारंभक शक्ति में कार्यारंभक है या नहीं आद्य भी स निरपेक्षा कार्य आरंभ दे वो पहले वाले में वो निरपेक्ष कार्य को आरंभ करता है कि सापेक्ष को आरंभ करता है ये पहले वाला कौन सा है ये पहले वाला कौन सा है आप आद्य मैंने क्या है पहले वाला है, है? ऐसा नहीं ये शक्ति रस्ती कार्यारंभगत्व मुदा न ऐसा कहा उसमें पहले वाला कार्यारंभगत्व है आद्य आद्य माने मैंने कार्यारंभत्व अब कार्यारंभगत्व में दो विकल्प कर रहे मतलब आपके दिमाग को बिल्कुल एकाग्र में रखता है आप जैसा ध्यान जब करते हैं ना उसको सोचते हैं आप ध्यान जब आदि करने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए चाहिए आप ठीक से इसको ध्यान से पढ़ के देखो जो ध्यान जवा आदि में जितने एकाग्रता है उससे कई अधिक गुण एकाग्रता इसमें चाहिए इसलिए आप बीच बीच में सो जाते हो और ग्रता क्यों है क्योंकि वो एकाग्रता नहीं बनती है। जैसे ध्यान में बैठकर जाता है, ऐसे होता है इसको इसको ठीक से समझने के लिए पंक्ति का अर्थ और पूर्वापर संबंध करके विचार करके समझने के लिए पूरा मन को यही रखना पड़ता है मन इधर उधर गया तो आपको समझ में नहीं आएगा सुनेगा तो कुछ सुनेगा लेकिन वो क्या सुना है जैसा गाना सुना जैसा दूर से गाना सुना जैसा हो जाता क्या सुना कुछ पता नहीं सुना तो है बहुत सावधान रहना पड़ेगा उसका अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा मन एकाग्र होता है इसीलिए ऐसी एकाग्रता ध्यान में भी नहीं मिलती है क्योंकि ध्यान में आप स्वतंत्र होते हैं यहाँ स्वतंत्र नहीं होता है यहाँ आपको जैसा बोला है वैसा ध्यान रखना पड़ेगा हाँ ये इसमें अभ्यास करते हैं तो उसी से आपका मन उसी में हो जाता है श्रवण का यही प्रयोजन है क्योंकि ठीक से श्रवण करना बड़ा कठिन होता है क्यों श्रवण करते समय भी मान इधर उधर जाता है ध्यान नहीं रहता है ऐसा होगा तो श्रवण ठीक से नहीं होता तो यही देखिए बहुत ही सरल है अब वो कहां से क्या ले रहा है उसको देखने के लिए आपको मन लगाना पड़ेगा कोई बोलते रहे सुनते रहे तो बात अलग है किम शक्त कार्य आरम्भगत तुम तो उधर ना ऐसा विकल्प किया था उस विकल्प में आद्य विकल्प में सा निरपेक्षा कार्य मार्भ दे कि वो जो शक्ति कार्य आरंभ करती है ना वो निरपेक्ष होकर के कार्य आरंभ करती है माने किसी और की अपेक्षा नहीं करते हुए किसी साधन सामग्री की अपेक्षा नहीं करते हुए कार्य आरंभ करती है अथवा सापेक्ष होकर के कुछ और की अपेक्षा करके कार्य आरंभ करती है न आद्य हाइत क्या पहले वाला नहीं हो सकता ये पहले वाला कौन सा है, है? निरपेक्ष कार्य आरंभ कर तो आद्य भी साथ निरपेक्ष कार्य निरपेक्ष होकर के कार्य आरंभ करती है तो उसी में कहते हैं नद्या निरपेक्ष होकर के कार्य आरंभ करती है ऐसी बात नहीं तो ये पंक्ति भाष्यकार की जो पंक्ति है ये पंक्ति को ठीक से पूर्वावरण संबंध समझने के लिए ये टीकाकार विकल्प करते हैं भाष्यकार भी विकल्प करते हैं भाष्यकार भी अभी जैसे इसी में आया तो आरंभ में बहुत सारे विकल्प करके आरंभ करते हैं कि आप कोई बात कहते हैं तो उसमें क्या क्या विकल्प हो सकता है उन विकल्पों को एक एक करके दिखा करके फिर उसमें लेते हैं जैसा गि कल्पनायाम चाहे गंदा जीवो गंतव्य से ब्राह्मणों अवय वो विकारो वा अन्य वा कदाश्या ऐसे विकल्प करते विकल्प करके फिर एक एक का विचार करेंगे फिर उसका उत्तर देंगे ये सर्वथा निराकरण करने के लिए और आपको बाद में कोई विकल्प न रखने के और कोई शेष विकल्प ना हो इसके लिए ऐसा किया जाता है मतलब बिल्कुल ध्यान उसी में ही रहे इस विषय को एक विषय के लेकर के विचार करते समय उस विषय के चारों तरफ से क्या क्या विकल्प हो सकता है ऐसा देख करके उसका निश्चय करना है इसके लिए ये विकल्प करते हैं कौन कभी कभी एक दो विकल्प होता है कभी चार होते हैं कभी और भी ज्यादा होता है जैसा जैसा दृष्टि से आप सोचेंगे वैसा होता है तो इसीलिए निरपेक्ष कार्य आरंभ करती है शक्ति ऐसी बात नहीं तो उसके लिए कहते हैं शक्ति सद्भावे कार्य प्रसव से शक्ति मानने पर क्योंकि पूर्वादि ने क्या कहा था पूर्वादि ने कहा था कि शक्ति रहने पर भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कार्य नहीं होगा और कार्य होने से ही दुख होता है कार्य नहीं होने से कोई दुख नहीं होता इसलिए अनर्थ नहीं होगा कार्य शक्ति को रहने दो शक्ति रूप से स्वभाव रूप से वो रह जाएगा ऐसा करके कहा था उसका उत्तर कहते हैं कि देखो शक्ति रहने पर कार्य प्रसव अवश्य होता शक्ति रहेंगे और कार्य प्रसव नहीं होगा ऐसा नहीं वो अब नहीं होता है तो बाद में होगा जब मौका मिलेगा तब होता ही इसलिए वो दुर्निवार होते हैं उसका निवारण नहीं किया जाता है तो कार्य आरंभ में ऐसा ही रहेगा तो निरपेक्ष होकर के वो कार्य आरंभ करती है तो ऐसी बात नहीं है वो तो सद्भाव शक्ति सद्भाव रहने पर कार्य प्रसव अवश्य होगा दुर्निवार है अथापि अब और विकल्प करते हैं। यदि ऐसा मान लेंगे यदि ऐसा आप स्वीकार करते हैं। तो न शक्ति ही कार्यम आरभ दे अनपेक्ष अन्यान अतः एकागिनी सा स्थिता भी न अपराध्य दी थी यह विकल्प किया ये जो न शक्ति केवल आशक्ति केवल कल्पांतर माने ये जो आ, सापेक्ष शक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं दो पक्ष दिया था टीका में मेरा पक्ष का उत्तर हो गया अब सापेक्ष के लिए भी सात न केवलाशक्ति केवल शक्ति नहीं शक्ति केवल नहीं होती है केवल कार्य नहीं करती फिर कैसे करती है कार्य करने के लिए वो कार्य मार्भदे अनपेक्ष अन्य निमित्ता अन्य निमित्तों की अपेक्षा नहीं करती हुई वो कार्य आरंभ को नहीं करती है अर्थात अन्य निरपेक्ष होकर के कार्य आरंभ नहीं करती है अन्य सापेक्ष होकर के कार्य आरंभ करती है केवल शक्ति कुछ नहीं करेगी तो न केवलाशक्ति कार्यम आरभदे अनपेक्ष अन्यामित्ता नहीं अनपेक्ष अन्य निमित्ता केवला शक्ति ही कार्य न आरभते ऐसा अनुयमित्तों की अपेक्षा नहीं करता करती हुई शक्ति कार्य को आरंभ नहीं करती है वो सापेक्ष होकर के कार्य को आरंभ करती है अतः इसीलिए क्या है एकाग्नि सा स्थिता भी ना बराध्य इसलिए वो शक्ति एकाग्नि रहने पर कुछ कर नहीं सकती क्यों वो शक्ति को कार्य करने के लिए सापेक्षता की जरूरत है सापेक्षता है तो सापेक्ष ना हो गए तो शक्ति कार्य नहीं करेगी वो तो शक्ति ना के बराबर हो जाएगी ऐसा तो रख सकते हैं ना कि किसको रखने की बात कर रहे हैं किसकी कथा हो रही है हम किसकी शक्ति की बात करें किसके कार्य आरंभ किसके कार्यारंभ हां तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो को लेकर विचार किया ये कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो स्वाभाविक है अथवा नहीं है ऐसा विचार कर करिए और कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहने पर मोक्ष नहीं होगा ऐसा भाषा में कहा तब जो है पूर्वादि कहता है कि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहने पर भी मोक्ष हो सकता है कैसे कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो कार्य को नहीं करेगा वो कार्य करेंगे तभी तो अनर्थ होता है तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहेगा कार्य नहीं करेगा फिर कैसे रहेगा बोले शक्ति के रूप में रहेगा तब भाष्यकार ने कहा कर्तृत्व तो मोक्तृत्व तो यदि शक्ति के रूप में भी रहता है तब भी उसमें कोई भरोसा नहीं क्योंकि शक्ति के रूप में रहकर के वो कार्य आरंभ तो दुर्निवार हो जाता वो कार्य अवश्य आरंभ करेगा तब उसमें फिर विकल्प किया कि यह शक्ति सापेक्ष होकर के कार्य करती या निरपेक्ष होकर के कार्य करती अब क्या है पूर्वादि क्या करना चाहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व के शक्ति को स्वभाव रूप से रखना चाहते हैं और कार्य आरंभ न कराना चाहते है ना तब क्या है फिर यह विकल्प है कि शक्ति बिना कोई सहायता से कार्य नहीं करती है ऐसे पक्षी लेंगे सहायता लेकर के ही कार्य करती है तो सहायता लेकर के कार्य करने की स्थिति में उसको कार्य आरंभगत्व से निवृत्त करना है तो क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हाँ उसको सापेक्ष मतलब उसको जो अपेक्षा है वो नहीं देना है तो वो नहीं देने पर तो वो हो सापेक्ष होकर के कार्य करती है अब सापेक्ष होगी नहीं सापेक्ष उसकी अपेक्षा नहीं है कोई सामग्री हम नहीं दे रहे हैं उसके लिए तो क्या रहेगा शक्ति पड़ी रहेगी शक्ति, रहे शक्ति कार्य नहीं दिखाएगी पड़ी रहेगी ऐसा हम मान सकते हैं ऐसा कर सकते हैं ये कह रहे हैं तो ये क्रम से कर रहा है मतलब इसलिए मैंने कहा था कि ये जो पूर्व इमाम मोक्ष को लेकर के जो जितना वो गहराई से इसे बांधते हैं वो सारा भाष्यकार ने ये एक पैराग्राफ में रख दिया ये ऐसा ही मानते हैं कि वो कहते हैं कि शक्ति को एक पदार्थ मानते हैं और उनके वहां पदार्थ सारे नित्य होते शक्ति भी एक पदार्थ है उनका द्रव्य गुणकर्म सामान्य अभाव जैसे हमारे पदार्थ है ये न्याय सिद्धांत में ऐसे ही इनके पदार्थ में शक्ति भी है तो ये शक्ति को मान करके फिर उसी को नित्य मानना चाहते हैं शक्ति सभी में है ऐसा मानते हैं गुरुमान से और उस शक्ति से कार्य होता है शक्ति माने तत्त -तत कार्य करने की शक्ति शक्ति माने कोई देवी मादा ऐसा कुछ नहीं है उनके पास कोई देवी मादा की बात कुछ नहीं है ये तो शक्ति है एक एक का जो है जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं वो पोटेंशियल स्टेट को यह शक्ति बोल रहे हैं कि जैसे अग्नि में दाहक शक्ति है जल में शीतल शक्ति है ऐसे ऐसी शक्ति तो ज्वलन शक्ति इत्यादि जो शक्ति है ऐसा ही हरेक कार्य के लिए एक शक्ति रहेगी और वो शक्ति नित्य होकर के कार्य नहीं करती हुई रहेगी क्योंकि शक्ति रहने पर भी कार्य नहीं होगा अब वो जो मीमांसा दर्शन को नहीं जानते हैं उनको यह समझ में नहीं आएगा भाषिकार क्यों ऐसा कह रहा है वो भाषिकार मीमांसा दर्शन के सारे तत्व को मन में रख करके बोल रहे क्यों ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं ना और शॉर्ट में बोलना है वो उनका मीमांसा दर्शन पूरा थोड़ी इधर समझाना वो तो आपको अलग से अध्ययन करके आना पड़ेगा अध्ययन करके मन में रखना पड़ेगा कि क्या मीमांसा दर्शन बोलता है फिर उसके ऊपर मोक्ष के ऊपर जो उन्होंने अपना तर्क दिया मोक्ष को सिद्ध करने के लिए उसका यहां खंडन कर आपकी प्रक्रिया से मोक्ष सिद्ध नहीं होगा ये बोलना चाहते इसीलिए स्वयं भाष्यकार ने कहा कि न केवला शक्ति हम ऐसा एक पक्ष ले लेंगे केवल शक्ति कार्य को आरंभ नहीं करती है शक्ति को हमेशा अपेक्षा है अपेक्षित होकर के कार्य को आरंभ करती है इसीलिए जब एकाकि वो अकेली रहेगी जब शक्ति एकाकिनी में न अकेली रहेगी एक ऐसा स्थिति में जब रहेगी तो ना अपराध्यदी तब उसका कोई अपराध नहीं होगा मैंने उसका कोई दोष नहीं होगा, वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी ऐसा ना अपराधी मैंने कोई अपराध नहीं करेगा मतलब कोई गड़बड़ नहीं करेगा वो तो शक्ति केवल रहेगी बस वो देखिए कितना सरल भाषा में बोल रहा और पूरे गहराई से बोल रहे हो उनके बोलने की शैली होती बहुत गहराई की बात करते जो आपको सुनकर ही समझ में नहीं आ रहे वो क्या बोल रहे हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में बोलते इसलिए प्रसन्न गंभीर हम लक्षण किया वो प्रसन्न होता है भाषा देखने पर आपको लगेगा आपको समझ में आ गया लेकिन विचार करने पर पता ना लगता है बहुत गहराई से सोच करके बोल रहा है ऐसा है। तो अभी अवराद नहीं करेगा बोलते ना वो बात भी नहीं है हां ये जो सापेक्ष मान करके करना है ये बात भी नहीं है ठीक है मैं देखी अदृष्टादि निमित्ताभावत उपभोग लक्षणों अनर्थों नास्ती इत्यर्थ ये जो अभिप्राय का तात्पर्य क्या है कि केवला शक्ति रह करके कार्य को आरंभ नहीं करती है उसको अपेक्षित होकर के कार्य आरंभ करना होगा तो हम जो भी सामग्री अपेक्षित है वो प्राप्त ना कराएंगे तो शक्ति नित्य रहती हुई भी कार्य आरंभ नहीं करेगी तब तो कोई अनर्थ नहीं होगा इसमें कहते हैं कि अदृष्टादि निमित्ता भाव उपभोग लक्षणों अनर्थ ना तीतरा अदृष्टादि निमित्त नहीं है शक्ति है लेकिन वहां कर्म होना चाहिए था कर्म अध है आदि वहां होना चाहिए था अदृष्टा आदि से युक्त होकर के वो शक्ति काम करने वाली थी अब आदि नहीं रहा वो उस व्यक्ति के लिए कोई अधिष्टा आदि नहीं है तब जो वो अकेली शक्ति क्या काम करेगी अकेली शक्ति काम नहीं करती है फिर काम नहीं करती हुई उपभोग लक्षण अनर्थ को उत्पन्न नहीं करेगी अनर्थ नहीं होगा चुपचाप रहेगी जो भी है या नहीं है ये भी मालूम नहीं पड़ेगा ऐसे करें ये उनका तात्पर्य है, ये प्रक्रिया का तात्पर्य है। कर्तृत्व योर निमित्त संबंधस्य आत्मनो अदृष्टवादी अदृष्टादिमित संबंधस्य च शक्ति द्वारा सदा कदाचि तर भोगकवा मुक्तिरिख्या किंतु यह प्रक्रिया भी नहीं बन सकती है शक्ति को केवल शक्ति को रखेंगे और हम आदृष्ट आदि नहीं देंगे कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि को नहीं देंगे तो कोई अनर्थ उत्पन्न नहीं होगा सब कुछ ठीक है तो मोक्ष रह गया अनर्थ नहीं होने से मोक्ष हो गया ऐसा होगा लेकिन यह संभव नहीं है यह भी संभव नहीं क्यों संभव नहीं है टीका में कहते हैं देखो ये कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो जो है ना कर्तृत्व भोक्तृत्व योर निमित्त संबंध अब आपके पास एक शक्ति है बहुत बिता और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है निमित्त संबंध है यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व अदृष्ट से संबंध करके कर्तृत्व भोक्तृत्व उत्पन्न होता है शक्ति के साथ मिलके काम करता है कर्तृत्व भोक्तृत्व की शक्ति है कोई और शक्ति नहीं कर्तृत्व भोक्तृत्व वाली शक्ति और कर्तृत्व भोक्तृत्व निमित्त है ना निमित्त संबंध है इसका और यह जो निमित्त संबंध है आत्मन अनिष्ट अदृष्ट आदि निमित्त ही संबंध से अच्छा और उस आत्मा का जो जीवात्मा भी मुक्त होने होने होना है जिसको दिमाग इसको लेके विचार कर रहे हैं उस आत्मा का अदृष्टादि अर्थात कर्मफलादि के साथ नैमित्तिक संबंध भी आता है एक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का निमित्त रहेगा और अदृष्ट आदि जो आत्मा के साथ संबंध है वो भी आएगा वो भी रहेगा शक्ति द्वारा सदान सदाधनत्व यह कैसे आ गया हमने बोला हम कर्तृत्व तो आदि को नहीं मानते हैं और अदृष्ट आदि को भी नहीं मानते अब निम्सा को पूछते हैं आपकी शक्ति क्या है फिर कर्तृत्व तो आदि निमित्त नहीं चाहिए और अधि तो निमित्त भी नहीं है और केवल शक्ति को रखना चाहते हैं तो ये शक्ति भला क्या है आपका आप क्या है ये शक्ति वो तो बताना पड़ेगा ना ये चला गया तो शक्ति कहां से आसा मैंने अग... उसके पास बहुत शक्ति है क्या शक्ति है वो तो बोलने की शक्ति है चलने की शक्ति है सब कुछ शक्ति है लेकिन बोलता नहीं चलता नहीं कुछ नहीं करता शक्ति तो बहुत है कुछ करता नहीं इसका क्या मतलब अब आपके पास बोलने की शक्ति तो बोलना चाहिए ना बोले तो तभी पता चलेगी शक्ति है तो किसके संबंध में आप शक्ति बोल रहे हो वो कार्य तो होना चाहिए और कार्य नहीं है तो शक्ति मानने का कोई नहीं क्योंकि शक्ति कार्यान्मेय ऐसा न्याय में कहा शक्तिस्तु कार्यानुमेया कार्य को देकर के हम शक्ति बोलते हैं अब कार्य हो ही नहीं रहा है तो शक्ति है करके बोलने का क्या मतलब कुछ नहीं हो रहा है वह शक्तिवान बहुत फैलवान है एक पत्थर भी नहीं उठा सकता कौवा के मारने के लिए एक पत्थर नहीं उठा सकता फलवान बहुत है ऐसा बोलने का क्या मतलब क्या इतना खुश नहीं ऐसा करने का मतलब नहीं होता क्योंकि शक्ति तो कार्यान्माय होती आपने ऐसा शक्ति को वहां माना उसमें कार्य करने के लिए कर्तरत्व भी नहीं रखा भोक्तृत्व भी नहीं रखा कर्म अदृष्ट भी नहीं रखा और फिर शक्ति को माना फिर यह क्या है यह शक्ति का स्वरूप क्या है यह आप बता नहीं पाएंगे इसीलिए देखिए कहते हैं कि यह जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि निमित्त संबंध और अदृष्टत्व आदि आत्मा के साथ संबंध शक्ति द्वारा अवश्य होगा यदि शक्ति वहां है तो उसको वो कोना ही है उसके बिना शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते तो अब जिसमें जैसी शक्ति है अब चंदन में सुगंध है अब चंदन की विशेषता है चंदन की लकड़ी है लेकिन सुगंध फैलाता नहीं है तो फिर वो चंदन की लकड़ी है करके क्या मानेंगे आप कुछ नहीं सुगंध कुछ नहीं है अब बोलते हैं चंदन की लकड़ी ऐसा नहीं होता उसका स्वभाव है यदि चंदन की लकड़ी होगी तो वो सुगंध अवश्य फैलाएगी सुगंध में सुगंध होगा उसमें सुगंध नहीं है ऐसे चंदन की लकड़ी का, का मतलब क्या मतलब ऐसा ही आप जब कह रहे हैं कि वो कोई कार्य नहीं करता न कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो है न कर्म है कुछ भी नहीं है किंतु शक्ति वहां है यह तो बिल्कुल गलत है मूर्खता है क्योंकि शक्ति कल्पना शक्ति कार्यान्वयी होती है कभी भी शक्ति साक्षात नहीं दिखती है शक्ति को कोई देख सकता है क्या शक्ति को कोई नहीं देख सकता शक्ति का कार्य को देख सकता है कार्य को लेकर के शक्ति का अनुमान होता है यदि कार्य है ही नहीं कार्य होता ही नहीं है तो शक्ति मानना व्यर्थ है इसीलिए शक्ति आप मानते हैं तो शक्ति द्वारा यानी शक्ति के माध्यम से आपको सदाधनत्व सदातनत्वाद बने वो शक्ति के संबंध से शक्ति को आप नित्य मानते हो पूर्व से शक्ति को नित्य मानते तो जो आप नित्य शक्ति को मान रहे हो उसी के माध्यम से आत्मा में कर्म और कर्तृत्व आदि भी नित्य ही रहेगा आपके वहां मोक्ष नहीं हो सकता या फिर शक्ति को भी खत्म करो शक्ति को खत्म करने की बात वो करती नहीं क्योंकि शक्ति को खत्म नहीं कर सकता वो स्वभाव है स्वभाव को कोई नष्ट नहीं कर सकता इसीलिए कहते हैं कदाचित तस् भोग आरंभकत्व संभवा इसलिए क्या होगा जब शक्ति रह गई है रह गई तो कदाचित कभी न कभी वो जरूर कार्य को आरंभ करेगा भोग को आरंभ करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर कोई वासना है ना वो बहुत समय तक वासना ऐसे रहती है वो वासना को कार्य करने के लिए कार्य क्षेत्र नहीं मिला निमित्त नहीं मिला तो आप लगता है कि वो हो गया जैसा किसी को घुसा आता है बहुत समय गुस्सा आने का कोई चांस नहीं हुआ तो गुस्सा नहीं आया उसने सोचा मेरा गुस्सा चलेगा अब तो मैं गुस्सा से मुक्त हो गया अब अचानक कोई चांस आ गया किसी ने कोई गाली दे दिया बस तब प्रगट हो गया पूरा गुस्सा जितना वहां चुप करके बैठा हो तो सारा प्रगढ़ हो तब पता चल रहे है वो है अंदर जगह अच्छा होता कोई भी वासना ऐसी होती है वो जब मिलता नहीं है तो काम नहीं करती है लेकिन जब मिल गया ना वो एकदम प्रकट हो जाती है ऐसा प्रकट हो जाती है आप सोचेंगे अरे मैंने सोचा तो ये गया था अब कैसे प्रकट हो गया सब ऐसे रहती है इसलिए वो अंदर रहने पर उसका कोई भरोसा नहीं अब जैसे निमित्त मिलेंगे वैसा प्रकट हो जाएगा तो शक्ति आप रख करके मुक्त पहन करके बैठेंगे ऐसा होगा नहीं तो आप मुक्त पहन करके बैठे हुए होंगे अब उस समय भोग का कोई निमित्त आ गया कोई सुंदर चीज आपके सामने आ गई अब जो जिसकी आपकी इच्छा है भोग इच्छा है वो आ गया तो वो तुरंत भोग प्रकट हो गया शक्ति है ना शक्ति तो गई नहीं वो है वहां इसलिए प्रकट हो जाता इसलिए बुद्धिमान ऐसा नहीं करता है, बुद्धिमान ऐसे इस पर भरोसा नहीं करता कि कार्य नहीं हो रहा है तो हो गया ऐसा नहीं करता है क्योंकि हमारे पतंजलि दर्शन में वैसभाषी में भी इसको कहा कि एक जगह एक व्यक्ति को प्रेम हो गया आपको लगता है यहां प्रेम हो गया तो बाकी किसी से उसका प्रेम नहीं सभी से उसको नफरत है ऐसा लगता है के साथ विरोध है लेकिन कुछ समय के बाद वहां प्रेम समाप्त हो गया कुछ निमित हो गया फिर वो देखा वो प्रेम जो है पहले जिसमें नफरत करते थे तो उसी में हो गया। इसका मतलब, वो एक जगह प्रेम है तो आप ये नहीं गारंटी से कह सकते कि आओ दूसरे से किसी से प्रेम करेगा ही नहीं ऐसा नहीं होता है। वो दूसरे से कर सकता इसी प्रकार किसी से क्रोध है तो उसी से ही क्रोध है बाकी किसी से नहीं करेगा ऐसा नहीं आज उससे क्रोध कर रहा है वो तो कल दूसरे से क्रोध करेगा पर परसों तीसरे से करेगा वो क्रोध करने का स्वभाव उसका पड़ा हुआ है वो जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं निमित्त ढूंढ करके वहां से प्रकट करा देता है इसलिए उस पर भरोसा नहीं करना जब तक बीज अक्षय नहीं होगा तब तक आप भरोसा नहीं करना और प्रतिज्ञा करना इसलिए है कि आप उस पर दृढ़ रहे सावधान रहे इसके लिए प्रतिज्ञा करना पड़ता अब उसके प्रतिज्ञा दे करके मन के कितनी दृढ़ता है ये मालूम पड़ता है कोई प्रतिज्ञा करता है जैसा विष्ण जैसा तो उससे मालूम पड़ता है कि वो कितने दृढ़ है और वो कार्य को करता है क्योंकि वो दृढ़ निश्चय होने पर आपकी प्रतिज्ञा के ताकत से आप वासना को जीत सकते हैं और कोई ताकत आप मैंने ज्ञान के पहले वासना को नहीं जीत सकता वासना को जीतने के लिए आपको दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए आप संकल्प करें वो संकल्प से बाकी बंद हो जाता वह काम नहीं करेगा क्योंकि उसको चांस नहीं मिलेगा यह संकल्प ऐसा रोक देगा वो वासना आगे के आगे के काम नहीं कर सकता ऐसा हो जाएगा ये साधना काल में यही एक संभव है लेकिन वो छोड़ देते हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं इसलिए बोला कि आप शक्ति रखकर के मोक्ष में बैठने की चिंता मत करिए वो तो होगा नहीं ना मुक्ति रितिया उससे तो मुक्ति होगी चक्की रख, रखा बैठा तो तत्ना इसलिए भाष्यकार ने कहा तत् आगे भाषी देखिए निमित्ता नाम अभी शक्ति लक्षणे ना संबंधे ना नित्य संबद्धत्वा देखिए कैसा भाषा वो वाक्य कैसा है कि आपको पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी इसमें अब निमित्तानाम नाम अभी कौन से निमित्त है ये बोलना पड़ेगा अब शक्ति लक्षणा ये शक्ति लक्षण क्या होता है अब शक्ति लक्षण संबंध के द्वारा नित्यत्व संबद्धत्वा नित्य संबद्ध हो जाता इसका है इसका मतलब है कि आप जो है जिसको लेके शक्ति मानते पूर्व इमाम से जैसा हमने कहा सभी कार्य के अपने अपनी शक्ति मानते और अनंत शक्ति मानते अनंत कार्य अनंत शक्ति है तत्त शक्ति के द्वारा तत्त तत कार्य संपन्न होता इत्याद इत्याद है इत्यादि इत्यादि मानते हैं तो ये सारे निमित्त होंगे अब यहां दो निमित्त बताया था पूर्ववादि के तरफ से दो निमित्त एक तो कर्तृत्व तो भौक्तृत्व तो आदि निमित्त और दूसरा अदृष्ट रूप निमित्त दो निमित्त है तो निमित्त जितने भी है वो जितने निमित्त होते हैं वो शक्ति लक्षण संबंध से यानी उसी के शक्ति रूप माध्यम से आत्मा से संबंध करेगा और वो जो संबंध है आपने उस संबंध को नित्य माना शक्ति लक्षण संबंध नित्य माना जैसे हम कोई भी इसमें शक्ति मानते हैं जब तक वो वस्तु है तब तक उसमें नित्य संबंध से ही मानते हैं अग्नि में ज्वलन शक्ति है कब तक है जब तक अग्नि है उसमें ज्वलन शक्ति अवश्य रहेगी तो यावत भावी है वो जब तक हो रहेगा तब तक रहेगा सभी में ऐसा ईश्वर में हम शक्ति मानते हैं माया शक्ति मानते हैं सब में मानते हैं तो यावत काल उसकी भावना संभावना होती है तावत काल उसी की शक्ति भी उसी में रहेगी यही शक्ति और शक्तिमान का नित्य संबंध है शक्ति शक्ति मधोर ऐसे गिता भाष्य में कहते हैं भाष्यकार शक्ति और शक्तिमान अभिन्न होता है चौदह अध्याय में अंतिम श्लोक में कहा तो शक्ति और शक्तिमान का एक भाव रोता है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत से अव्यय से शाश्वत धर्मस्य धर्म से सुखस् इस से श्लोक में कहा तो वो वो क्या है कि आप उसको अलग करने के लिए कोई निमित्त ढूंढे मिलेगा नहीं और शक्ति है तो वो शक्तिमान होगा और शक्तिमान होगा बिना शक्ति से ऐसा तो नहीं सकता भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन उनके पास शक्ति नहीं आप थोड़ा अल्पशक्तिमान है फिर आपके पास शक्ति नहीं ऐसा बोल सकता है क्या तो शक्ति के बिना शक्तिमान कैसे होता है जैसा बुद्धि के बिना बुद्धिमान होता है हैं बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान होते हैं बुद्धि के बिना ही बुद्धिमान होते हैं ऐसा होता है क्या ऐसा नहीं होता है क्योंकि बुद्धि रस्या बुद्धिमान ये मधु प्रत्यय लगा हुआ है उसके वो उसके पास रहेगा तभी होता है नहीं है तो नहीं होता ऐसा कहना जैसा होगा बुद्धि के बिना बुद्धिमान शक्ति के बिना शक्तिमान ऐसा नहीं कहा जा सकता इसीलिए उनका जो शक्ति लक्षण संबंध से वो नित्य संबंध होता है क्योंकि ये लक्षण ऐसा लगेगा जहां जहां शक्ति तो है वहां वहां शक्ति है अधरवाइज जहां जहां शक्ति है वहां शक्तिमत्व तो संबंध अवश्य रहेगा उसके बिना हो ही नहीं सकता समझ नहीं आता है कैसा आप सब हटा करके शक्ति को क्या मैं क्यों मान रहे हो नहीं हो सकता तब उन्होंने इसी के टीका देखी साच साचेत कार्य नारे तर् तो कहते हैं वो जो शक्ति आपने मानी है ना ये कार्य को आरंभ नहीं करती है तब तो फिर वो है ही नहीं मानना पड़ेगा कार्य आरंभ नहीं करती हुई शक्ति कहां से आएगी वो तो है ही नहीं कार्य एकदम दीदी मत्व क्योंकि शक्ति कार्य एक गम्य होती है जैसा हमने कहा कार्य अनुमेयी होती है जहां कार्य होता है वहां उसकी शक्ति मानते इसलिए कार्य एक गम्य होती है शक्ति तो शक्तिर व कार्य से व स्वाभाविक अब शक्ति और कार्य ये दोनों स्वाभाविक ही होते हैं आपके इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति और शक्ति का कार्य अवश्य रहेगा शक्ति रहेगी तो उसको वो निमित्त पा करके कार्य करेगी और वो निमित्त का संबंध भी शक्ति लक्षण संबंध से नित्य होता है ऐसा आ, पूरा उनको फंसा दिया मन बांध दिया अब जो है ये इधर से उधर नहीं क्योंकि शक्ति माने तो शक्ति का कार्य मानना पड़ेगा कार्य अनुवेय आनु, शक्ति माननी पड़ेगी और शक्ति मानेंगे तो निमित्त के बिना नहीं मान सकते तो निमित्त शक्ति लक्षण संबंध से उस शक्तिमान में अवश्य रहेगा अर्थात शक्ति रहेगी तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो शक्ति है किसकी शक्ति है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो की शक्ति है तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहेगा कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहेगा तो कर्म निमित्त तो तो भी अदृष्ट आदि निमित्त भी रहेगा उसके बिना वो हो नहीं सकता इसलिए यह सभी बनेगा अब वो शक्ति को पूरे हटा दे शक्ति नहीं है बोले यह वो नहीं कर सकता क्योंकि शक्ति को नित्य माना तो फिर मोक्ष नहीं होगा मोक्ष कहां हुआ मोक्ष तो नहीं हुआ तो इसीलिए ये कहते हैं कि इसका स्वाभाविक निराशम उपसंभ रह ये स्वाभाविक रहेगा इसलिए कहा तस्मात कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव सती आत्मन्य सत्याम विद्यागम्या ब्रह्मात्मदायां न कथंजन मोक्षम प्रति आशास्ति आप ऐसी आशा मत करिए कर्तृत्व भोक्तृत्व को रख करके अथवा कर्तव भोक्तृत्व को आत्मा को स्वभाव मान करके कदाचित भी आप उस कर्ता भोक्ता आत्मा को मुक्त नहीं कर सकते हो कैसे मुक्त करूंगी नहीं कर सकते इसीलिए आपको सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वाभाविक नहीं है सबसे पहले यह मानना पड़ेगा कर्तृत्व भोक्तृत्व आगामी है कल्पित है और कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नहीं है तो फिर आत्मा में क्या है अब वो उनके पास ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं जो कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो हटा दिया तो फिर कोई आत्मा नहीं है उनके पास वो तो बिल्कुल खाली है है ही नहीं। तो इसीलिए वो कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो को मानते हैं क्या आत्मा है कर्तृत्व भोक्तृत्व अनात्मा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रख करके फिर आप मुक्ति को भी रखना चाहते हैं ये बिल्कुल नहीं बनेगा युक्ति से भी नहीं बनेगा आप क्या है अभ्यास से भी नहीं बनेगा शास्त्र से भी नहीं बनेगा इसलिए ये या तो आप कर्तृत्व को नित्य मानिए और मोक्ष को नहीं मानिए अथवा मोक्ष को मानना चाहते हो तो कर्तृत्व को छोड़ दीजिए कर्तृत्व आत्मा का स्वभाव नहीं है ऐसा मानिए ये दोनों में से एक ही होगा कर्तृत्व भोक्तृत्व भी रखेंगे और सारे सुख दुख सुख अनुभव भी रखेंगे फिर मोक्ष भी रखेंगे ऐसे ऐसा तो दोनों नाव में चलना तो संभव नहीं है नहीं हो सकता इसीलिए छोड़ना पड़ेगा कहा कहते हैं कर्तृत्व वक्तृत्व स्वभावे सति। यदि कर्तृत्व वक्तृत्व स्वभाव मानेंगे तो आत्मनि असत्याम उस आत्मा में ऐसा मानने पर असत्याम विद्यागम्याम ब्रह्मात्मदायाम यदि विद्यागम्या ब्रह्मात्मदा को प्राप्त न करेंगे मन उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे कर्तृत्व वक्तृत्व को आत्मा में रखेंगे और ब्रह्मात्मता को स्वीकार नहीं करेंगे तो न कथचित मोक्ष प्रद्याशा आपको किसी प्रकार मोक्ष होने की संभावना नहीं है आपको आपकी तरफ तो नहीं हो सकता यही आगे मोक्ष हो श्रुतिश्च इस विषय में श्रुति भी है क्या है न अन्य पंथा विद्यधनाया यदि ज्ञानाद अन्य मोक्ष मार्ग वारयती ज्ञान से अन्य कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं न पंथा अयनाय विद्यते अयनायमन ये मोक्ष मार्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष गमन करने के लिए अन्य कोई पंथा अन्य कोई मार्ग ज्ञान से अतिरिक्त मार्ग है ही नहीं ऐसा ही है इसलिए उसी का उसी के ऊपर भरोसा मत करिए ये ज्ञान से ही मुक्ति होगी ऐसा ही मानना स्वीकारना पड़ेगा टीका मैं कहा आत्मनि आत्मा कर्तृत्वादेर आरोपित्व ज्ञानादेव तर्म साध्या मुक्ति रीति मानवाहा या ज्ञान को कैसे भाष्यकार ने लाया कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आरोपित है वो वास्तविक नहीं है और जो आरोपित होते हैं उसी की मुक्ति ज्ञान से होती है और ज्ञान से कर्तृत्व आदि को मुक्त कराया वो कर्म से कभी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को मुक्त नहीं कर सकते हैं इसलिए कर्म साध्य मुक्ति नहीं है आप कुछ भी प्रक्रिया बनाओ आपकी प्रक्रिया कर्म से मुक्ति होने वाली नहीं ज्ञान मात्र ज्ञान मा, मात्र से मुक्ति हो सकती है क्यों आरोपित को निवारण तो ज्ञान करता है कर्म तो आरोपित को निवारण कर ही नहीं सकता क्योंकि कर्म के सामने कोई आरोपित दिखता ही नहीं जैसे आप रजू में दिखने वाले सर्प को डे से मारने जाएंगे मारते रहोगे वो तो डंडा का भी सर्प को नहीं मार सकता मार तो कहां पड़ेगी वो तो सर्फ में पड़ रहा है क्या और कहीं पड़ रहा देखे। है हां ऐसा जो वो सर्फ में नहीं पड़ रहा तो मार रहा है तो क्या है वो कहीं और मार रहे है कहीं और, कहीं और का, मारना चाहते हैं ऐसे कैसे होगा जिसको मारना चाहते हैं उसी में मार पड़नी चाहिए ना तो मार तो उसमें नहीं पड़ रही है मार पड़ रही है और अन्यत्र और आप मारना चाहते हैं अन्य को ऐसा तो चलता रहेगा कभी भी वो डंडे से कभी भी नहीं मर इसलिए कर्म से नहीं मरने वाला उसको तो खाली इतना बोल देना अरे भाई ये रसी है सर्प नहीं है तो तुरंत सर्प मर गया हो गया फिर फिर, फिर सर्प नहीं है फिर वहां डंडा की आवश्यकता भी अब ये क्या चाहता है नहीं नहीं वो तो कर्म तो रहेगा कर्तृत्व तो भी रहेगा थोड़ा बहुत तो कर्तृत्व तो रखना पड़ेगा और कर्तृत्व तो तो तो तो तो नहीं है तो फिर कैसा होगा फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तो उनके लिए आत्मा ही नहीं है वहां फिर आत्मा के लिए तो आत्मा को रखना पड़ेगा आत्मा को रखे बिना आप मोक्ष किसको दोगे इसलिए वो आत्मा को रखने के चक्कर में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो को नित्य मान करके आत्मा के साथ उसको रख रहा है तो आत्मा रहेगी कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आत्मा है ना ऐसा रहेगा तो ऐसा रहने पर फिर उसी को मुक्ति कराना है मुक्ति कराने के लिए क्या करेंगे अरे कर्तृत्व भोक्तृत्व अभी काम नहीं कर रहा जैसा आप सुन सो रहा है ना वैसा वो काम कर रहा अब उस समय वो अपने स्वरूप में मोक्ष में रहता है ये बोल करके उन्होंने प्रक्रिया बनाई है गोलमाल करके लेकिन ये चलेगा नहीं ऐसे प्रक्रिया से इसके पीछे जाएंगे आप इतने बड़े बुद्धिमान हैं ऐसे प्रक्रिया से कैसे चलेगी इसलिए कहा कि श्रुति भी यह कहती है ज्ञान से ही मुक्ति होती है ये कहा आगे टीका में देखिए प्रासंगिके परम दे पराकृदे मोक्ष सिद्ध ये जीव से ब्रह्मात्मत्वे भी तुल्य अनुपत्ति अब जो प्रासंगिक परमत का निराकरण में आप लग गए हो मैंने अभी पूर्व का मोक्ष सिद्धांत का निराकरण चल रहा है पराकृत मोक्ष सिद्ध है उसी के पराकृत होने पर मोक्ष सिद्धि के लिए जीव से ब्रह्मात्मात्व में भी आप कहते हैं कि जीव को ब्रह्मात्मा मानने पर भी आप तो अपने पक्ष में जीव को ब्रह्मात्मा मानना चाहते हैं जीव को ब्रह्मात्मा मानने पर भी तुल्य मोक्ष तो आपको भी नहीं होगा अब हमारे ऊपर बोलेंगे आपको भी नहीं होगा आप तो दूसरे को ऊपर बोल रहे हैं प्रासंगिक ला करके वो बहुत बोल दिया बीमा के ऊपर इनके पूरा सिद्धांत ठीक नहीं वो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, और फिर भी आपने ऐसे बोल दिया आ, तो ठीक है किंतु आपके यहां भी होने वाला है आपके यहां भी जो ब्रह्मात्मता से आप मोक्ष मानते हो ना ये तुल्य है ये भी अनुपत्ती है क्यों परस्माद इत्यादि से कहा कि वाक्य देखिए परस्माद अनन्यत्वी जीवसया सर्वव्यवहार लोभ प्रसंग प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रवृत्ति रिधि चेत आप जो है मोक्ष किसको देना चाहते जिसको मोक्ष देना चाहते वो है ही नहीं आप देना चाहते जिसको मोक्ष देना चाहते ना वो है ही नहीं तो होगा तो उसको मोक्ष देगा अब मोक्ष लेकर के आप घूम रहे हो रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ कौल वो है ही नहीं वो तो वो तो खाली है ऐसे उसमें मोक्ष देना चाहते और फिर ऐसा मानने के बाद में सर्वव्यवहार लोप अब मोक्ष देने की बात तो दूर है अब मोक्ष की बात नहीं कर सकते आप वेदांत नहीं कर सकते आप ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते सर्वव्यवहार लोप हो गया क्यों आपने पहले से उसको वो बना के रखा है वो तो आप उसको चाहिए ही नहीं हो वो परमात्मा स्वरूप में बैठा वो उसको मोक्ष क्या चाहिए और न गुरु चाहिए न कोई शास्त्र चाहिए न कुछ चाहिए उसको तो सर्वव्यवहार लोभ प्रसंग आपके पास तो कोई व्यवहार नहीं रहेगा हमारे पास कम से कम कर्तृत्व तो, भोगतृत्व तो आदि थोड़ा बहुत पूजा पाठ नित्य नये नित्य घर में कुछ तो है साधन वोधन आपके पास तो कुछ नहीं क्यों आपके पास मोक्ष देने लेने वाला कोई है ही नहीं अभी लेने वाला नहीं है तो देंगे कैसे कहते हैं कि परस्मात अन्यत्व जीव से आपने जीव को परस्मात अनन्य माना परमात्मा से अनन्य माना सर्वव्यवहार लोभ प्रसंग आपके पास कोई व्यवहार नहीं आप क्या बात करना आपसे आप तो आपके पास तो कुछ नहीं इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अप्रवृत्ति आपके पास प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की प्रवृत्ति भी नहीं है प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगा क्यों आप सर्वव्यवहार लोप है वहां सब परमात्मा मान लिया सबको मान करके एक बैठा हुआ है फिर आप साधन करा रहे हो ये करा रहे हो सब कुछ करा रहे हो क्या सर्थ है तो हमारे ऊपर बोलते समय आपके ऊपर भी देखना चाहिए ना आप क्या मान के बैठे हुए हैं आपके घर में कितने चुहा का छेद है वो पहले देखना चाहिए तो उसको दूसरे बार दूसरे के घर में जाए अब आपके घर तो पूरा छेद से छेद भरा हुआ वहां तो कुछ भी नहीं होगा हमारे यहाँ तो कम से कम चलो यहाँ तक चर्चा में तो हो सकती है आपके वहां तो चर्चा होना भी संभव पहले से बोलता है वो नित्य परमात्मा है अपने नित्य स्वरूप में रहता है मोक्ष ना बनता है ना बिगड़ता है परमात्मा ना बनती है ना बिगड़ती है ना जीवात्मा परमात्मा से अलग है ही नहीं वो बस बाकी साहब अब कथा है अब कथा बंद करो तो सब हो जाएगा ऐसी ऐसी बात करते आप फिर तो सर्वव्यवहार लो प्रसंग हो गया अब ऐसे में क्या आपके साथ क्या बात करना ऐसा बोलने पर इसी के लिए कहते हैं ना भाई ऐसा नहीं है इसके लिए टीका में देखिए टीका में फिर विकल्प करेंगे ये जो है ना विकल्प जो छानबीन कर रहा है छानबीन करते समय विकल्प करना ऑपरेशन चल रहे हैं ना ऑपरेशन चलते समय एक एक को एक एक पार्ट अलग अलग करना पड़ेगा तो अलग अलग कार्ड कार्ड करके अलग करेंगे सली जो है उसको निकालना है तत्वज्ञाना ऊर्धव व्यवहार अभाव आप यह व्यवहार लोग व्यवहार लोभ बार बार चिल्ला रहे हो ये व्यवहार लोभ कबकी बात कर रहे हैं व्यवहार लोग मन व्यवहार नहीं व्यवहार नहीं ऐसा कई कई वेदांति कहते हैं हमको व्यवहार आता नहीं ऐसा बोल रहे अब वो मर्यादा नहीं जानता इसलिए बोल, बोलना चाहिए हमको आता नहीं व्यवहार वो नहीं व्यवहार नहीं ऐसा नहीं, नहीं।, नहीं है व्यवहार है और व्यवहार की पूरी व्यवस्था है क्योंकि हमारे आचार्यों ने ऐसे करके दिखाया अब वो कब है कैसा है आप व्यवहार लोग व्यवहार लोग बोलने से नहीं होता है तो बताओ कि कब है व्यवहार लोग तो पूछ रहे हैं विकल्प कर रहे कि तत्व ज्ञान प्राक क्या तत्वज्ञान के पहले व्यवहार लोभ लो है ऐसा बता रहे हो या तत्व ज्ञान या तत्व के बाद में व्यवहार लोभ है ऐसा बता रहे हो ऐसा विकल्प किया तो ना पहले वाला नहीं पहले वाला कौन सा है हाँ तत्व ज्ञान प्राग हाँ अब थोड़ा कल आ रहा है तो अब कहते हैं कि ये जो पहले वाला क्या है तत्व प्राग तत्वज्ञान के पहले व्यवहार लोभ प्रसंग है तो उसके लिए हम बोलते हैं देखो तत्वज्ञान के पहले व्यवहार लोभ की बात नहीं है तत्वज्ञान के पहले व्यवहार है जैसे स्वप्न के समान व्यवहार होता सपने में बैठा हुआ है तो सपने का व्यवहार है नहीं है सपने का व्यवहार पूरा है यदि सपने का व्यवहार नहीं है ऐसा बोलना है कब बोलेगा हाँ उस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएंगे तो वो बोलेगा वो है ही नहीं तो उसमें रहकर के वो नहीं बोल सकता इसलिए आप पहले यह बताओ आप पहले तत्वज्ञान के पहले बैठे हुए कि तत्व ज्ञान के बाद में बैठे हुए दोनों तो में से एक पक्ष लेना पड़ेगा आप तत्वज्ञान के पहले बैठ करके बोल रहे हो तब एक बात है यदि बाद में बैठ करके बोल रहे तब दूसरी बात आप फिर कौन सी अवस्था में बैठ के बोल रहे हैं स्वप्न में बैठ के बोल रहे हैं कि जागृत में बैठ के बोल रहे हैं यह पहले निश्चय करना पड़ेगा यह स्वप्न है जागृत है पहले निश्चय करो फिर हमसे बात करो अब वो निश्चय करने में लगेगा तो कैसा लग जाएंगे तो स्वप्न है जागृत है वो कैसे निश्चय करेंगे वो पता नहीं क्योंकि यह स्वप्न है कि वो स्वप्न है जैसा जनक जी ने पूछा था कि ये ये पता नहीं चल रहा कि यह स्वप्न है कि वो स्वप्न है कौन सा स्वप्न है कौन सा सत्य है मालूम नहीं पड़ता यहां भी कुछ कुछ कर रहे हो वहां भी कुछ कुछ कर रहा है दोनों तो बराबर दिखता तो ये बात है इसीलिए स्वप्नवद ये सब हो जाएगा बोला बाष्य में कहा ना प्राप प्रबोधात स्वप्न व्यवहारवद यानी व्यवहार उपपत्ति जो ज्ञान होने के पहले स्वप्न व्यवहार जैसा सत्य होता है व्यवहारिक सत्य ऐसा स्वप्न का माना जाता है वैसा ही यहां भी हो सकता है वहां स्वप्न में, में रहते हुए स्वप्न मिथ्या है ऐसा वो स्वप्नस्थ जो व्यक्ति है वो चिंतन नहीं करता और स्वप्न में रहते हुए स्वप्न का तत्व क्या है वो चिंतन नहीं करता स्वप्न में रहते हुए स्वप्न के पदार्थ है ही नहीं चिंतन नहीं करता कर नहीं सकता तो स्वप्न में रह करके स्वप्न के पदार्थ को सत्य मानता है स्वप्न व्यवहार को सत्य मानता है स्वप्न व्यवहार व्यवहारिक सत्ता को सत्य को ही सत्य मानता है सब कुछ वैसा वैसा अनुभव करता है उसमें कोई समस्या नहीं उसको बोलो जागृत में बोलो तो जागृत को निराकरण करता है जागृत जागृत कुछ नहीं जो है यही है ऐसा मान के बैठा ऐसा ही यहां बैठा हुआ यहां जागृत में रहता है तो जागृत पदार्थ को सत्य मानता है जागृत पदार्थ से अलग कोई तत्व नहीं है मानता है किसी का अनुभव को अनुभव मानता है सब कुछ यहां ठीक ठाक उसका चलता है तो ऐसा चल सकता है तो शास्त्रम च यत्र तद इतर इतरम पश्य दी शास्त्र बहुत सीधा सीधा बोलता है जैसा है जहां जहां द्वैद जैसा होता है दो जैसा दिखता है दो है ही नहीं लेकिन दो जैसा जैसा दिखता है तो वो क्या मानता है वो एक को एक दूसरे को देखता है बनता है सब कुछ होता है व्यवहार हो जाता है इत्यादि ना अप्रबुद्ध विषय प्रत्यक्षादि व्यवहार मुक्तवा। ये प्रबोध जिसका नहीं हुआ यानी शास्त्रीय प्रबोध नहीं हुआ जिसका उसके लिए व्यवहार सारा वैसे के वैसे है इत्र ही द्वैदमिव भव दी जैसा होता है वहां व्यवहार करेगा ही और जब प्रबुद्ध हो जाएगा प्रबुद्ध होने के बाद में ये सर्व आत्मेव भूत उसके सारे आत्मा ही हो जाता है हा तत्र आत्मे वूत तद न कंप्ये इत्यादि ना तथा भाव हम दर्शे हमारे पास दोनों है एक तो स्वप्न स्थिति में जैसा द्वैध व्यवहार में सब कुछ वैसा का वैसा है और जब जग जाता है स्वप्न से जग करके जागृत में आता है तो अपने आप कहता है अरे स्वप्न में जो कुछ देखा था वो मिथ्या है उसके कोई प्रयोजन नहीं अरे क्या देखा था क्या किया था ये सब क्या था ऐसे करके उसको अपने आप व्यर्थ तुच्छ मानता है तथा भाव मानता अब इसी प्रकार यहां भी हो सकता है तो आप पहले निश्चय करो कि आप कहां बैठे हो आप प्रबोध के पहले हो तो आपको यह सब सत्य लगेगा और हम भी आपके साथ सत्य जैसा व्यवहार करते हैं और जब प्रबोध होने के बाद में फिर तो आप कुछ पूछेंगे ही नहीं कि व्यवहार है कि नहीं पूछेगा ही नहीं तो फिर को समस्या नहीं है ना आपको रोग होगा तो तभी तो दवाई चाहिए अब उस समय रोगी नहीं है तो दवाई क्या करना चाहिए इसीलिए उत्तर हमको न तब देना है ना अब देना है अब तो यह है कि आप व्यवहार में बैठे हुए हैं तो हम व्यवहार को मान करके बात करते हैं तो आपका हमारा झगड़ा भी होता है सब कुछ होता है कोई बात नहीं लेकिन बाद में जब ज्ञान के बाद की बात है तो ज्ञान के बाद के बाद में हो ही नहीं अब इसमें क्या समस्या क्या होती है दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा है अब एक तो व्यवहार दिशा में बैठा हुआ है अर्थात प्राप्त तत्वबोध की स्थिति में बैठा हुआ दूसरा जो है तत्वबोध के बाद में बैठा हुआ दोनों में आपस में बात कर रहा मतलब एक स्वप्न में बैठा हुआ एक जागृत में बैठा हुआ ये दोनों के बीच में यदि बातचीत होगी तो कैसे होगी मत समझ लो मतलब हो गई हो गई तो कैसे होगी कैसे रहेगी बातचीत वो नहीं समझ में आ रहा कैसे रहेगी? हां ऐसा होता है उन्होंने सही बोला वो पागल जैसे हो जाएंगे हम कहोगे एक सप्ताह दूसरा यार जाकर में बैठा हुआ वो बोल रहा है भाई अरे यहाँ वो बोलता है नहीं नहीं ये हमें नदी में डूब रहा हो अरे पानी नहीं है भाई ये नदी नहीं तुम तो बस्तर पे सो रहे वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं नदी में डूब रहे हो मुझे पकड़ो मुझे बोलता अरे कहाँ पकड़ो भाई ना पानी है ना तुम डूब रहे हो ना कुछ हो रहे हो ऐसे बोलते ना रोग स्वप्न में चिल्लाते इस प्रकार तो इसको पकड़ने जा रहे हैं नहीं मुझे मुझे कोई मारने आ रहा है मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो अरे मारने कोई आ तो ये स्थिति है यहाँ एक तो तत्व जान के बिना बैठा हुआ वो बोल करके चिल्ला रहा है, मुझे यहां दुख हो रहा है ये परेशानी हो रहा है वो परेशानी हो रहा है मेरे घर वालों ने ऐसे किया मेरे इसने ऐसा किया मेरा उसने ऐसा किया अब ऐसा हो रहा है अब भूकंब आने वाला है बाढ़ आने वाला है ये चिल्ला रहा अब वो बोलता अरे भाई कुछ नहीं ये तो नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं होता अब ना उसको सुनता है ना इसको सुनता है आपस में चलता रहता है ऐसे ही शास्त्र हमको समझाता है तो हमें ऐसा लगता है हम तो स्वप्न में बैठ करके चिल्ला रहे हैं शास्त्र तो यदार्थ को बता रहे हैं और ये दोनों को दोनों को बात समझ में नहीं आती है बाहर से देखने वाले को लगेगा कि दोनों पागल है ऐसे लगेगा अब हम जैसे इधर आप पढ़ रहे हैं ना ये दोनों को ऐसे लगेगा अरे ये क्या करने के लिए बैठा हुआ है ये उपदेश दे रहा है वो कुछ करने रहा है। वो तो कुछ कुछ करके कुछ कुछ कर रहे हैं और ये बड़ा उपदेश दे रहा है कि आप परमात्मा भाव आप ये तो सत्य है आपसे अलावा कुछ बाद में जाकर के वो मतलब व्यवहार में जाकर के दूसरा करता है तो वो दिखता है कि ये कौन कौन पागल है समझ में नहीं आ रहा या बोलने वाला पागल है कि सुनने वाला पागल है तो दोनों पागल ऐसा दिखता ये ये हो जाता ऐसे दीदी हो रहे है आप क्या करें वो तो चलाना ही पड़ेगा नहीं तो हमारा ब्रह्म विद्यापीठ चलेगा कैसे तो ये तो ऐसे ही पागल बन करके एक पागल दूसरे को समझा रहे हैं वैसे करके चलता रहेगा और बाद में एक पागल को समझ में आ गया मेरा पागल है तो वो बच गया और जब समझेगा नहीं तो चलता रहेगा यो तो दोनों में एक तो विड्रॉ करना पड़ेगा ना तब जा करके एक अलग हो जाएगा तब ठीक है भाई हम इतना पागलपन हो गया आप बहुत है अभी अभी हमारा तो पागलपन है ऐसा समझ में आएगा तो काम बंद हो जाएगा ऐसे ही होता है तब तक बोलते रहेंगे सुनते रहेंगे सब कुछ चलता रहेगा ये स्थिति है इसलिए एक आप किस स्थिति में है इसको समझने के बाद में यह निश्चय किया जा सकता है उत्तर दिया जा सकता है आप सर्प को देख रहे हैं या रज्जू को देख रहे हैं अब सर्प को देखने वाला तो सर्प सर्प चिल्ला रहा है और रज्जू के देखने वाले भरे ये कहा सर्प है ये तो रज्जू है बोलता तो वो तो मान नहीं रहा है ये ये भी नहीं मान रहा है ये कैसे मानेगा वो तो रज्जू का असली को देख रहा है और वो भी नहीं मानेगा क्योंकि उसको सर्प दिखाई पड़ रहा है तो क्या करोगे कुछ नहीं कर सकता ये होता रहेगा चिल्लाते रहेगा दोनों झगड़ते रहेंगे फिर बाद में जाकर के एक जो है या तो सर्प वाले पक्ष को मानना पड़ेगा आपको या रज्जू वाले पक्ष को मानना पड़ेगा दोनों में से एक मान करके एक छोड़ देगा तब तो शांति हो जाएगी ऐसे होता यह है इसलिए इसलिए ये आप जब तक इसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे ना तब तक ये प्रश्न होता ही रहेगा ये व्यवहार लोभ है ये है वो है सब इतने इतने प्रश्न आपके सामने रहेंगे तो पहले आप निश्चय करो कि आप जो है स्वप्न में रहना चाहते हैं या जागृत में आना चाहते हैं ये जो ये निश्चय कर लो करने के बाद में आपका उत्तर हो जाएगा तद परब्रह्म विदो गंतव्यादि विज्ञान से बाधितत्वा न कथन जनगतिर उपबादय शक्य था इसीलिए उपसंकार करते हैं इस प्रकार से हमने आपको विस्तार से समझाया कि ये पर वेता जो है ना उस पर वेता को गंतव्यादि विज्ञान है ही नहीं उसको गंतव्यदि ज्ञान नहीं है वो बाधित है तो गंधव्यादि ज्ञानस्य से बाधितत्वाद गंधव्यादि ज्ञान बाधित होने पर न कथन जना उसके लिए कोई को उपादन नहीं कर सकता वो अपने स्वरूप में सब कुछ मानता है और उसको आप कह रहे हो अपने स्वरूप में पुनः जाओ ये तो हो नहीं सकता अपने स्वरूप को अपना स्वरूप पुनः प्राप्त करना जैसे मनुष्य को बोलो तो आप मनुष्य बन जाओ बोलना जैसा है ऐसा होता नहीं उसकी आवश्यकता भी नहीं इसलिए वो जहां जैसा है उस प्रकार उसको स्वीकार करेगा और वही अनुभव करके सीध हो जाएगा इसलिए गदि उनके लिए कोई गदी का उपादन नहीं कर सकता अब पूर्वादी पूछेगा यह बोला कि परम पक्ष में आप परमात्मा ज्ञानी को गदी नहीं हो सकती है तो फिर इतने सारे गदी विचार किया उसका क्या होगा उसके वो उन गदी विचारों का अर्थ क्या आपके पक्ष में किम विषय पुनर्गति ऐसा हाँ, पूछेंगे गति श्रुदि का अर्थ आप बताइए अब इतना बताने के लिए ये विस्तार से भाषिककार ने पूरा सिद्धांत अपना समझा दिया अब जो है आपको मन में पूरा पक्का हो गया कि इसीलिए इसमें गदी नहीं हो सकता और गदी फिर किसकी होगी अब उसके लिए अपना पक्ष को संक्षिप्त करके व्यवस्था बनाएगा। ऐसा तो सूत्र में बता दिया अब और उसमें जोड़ करके उसको तर्क से समझाएगा पूर्णस्य पूर्णमधपूर्णमित पूर्णापूर्ण मुदश्यूर्णसूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शातिमराज